भगवान क्या ऐसे समय रहते रोकने का कोई उपाय करना जरूरी नहीं है। चैतन्य की सत्य के विपरीत असत्य ज्यादा देर टिकता नहीं सत्य को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 उस कहानी में थोड़ा सुधार करू बुद्ध का एक शिष्य पूर्ण सच में ही पूर्ण हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया उसके जीवन में ज्योति जगी उसने अपने को पहचाना उसे साक्षात्कार हुआ सत्य का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 ये सिर टकराने से हल होने वाली समस्याएं नहीं ये समाधान है जो हृदय में भाव के फूल खिलते हैं तो ही उपलब्ध होते हैं। अब तो तू अपने अनुभव से जानता है तू तो व्यर्थ झंझट में क्यों पढ़ना चाहता है तू तो भी नया नया है युवा है कोई और प्रदेश चुन ले लेकिन पूर्ण ने तो जिद मान ली पूर्ण ने तो कहा कि वहां कोई गया नहीं इसलिए मैं जाना चाहता हूं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 मार भी डालते तो भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं देह तो मिटनी ही है आज की कल कल की परसों ये तो क्षण है आपने ही तो समझाया और मैंने जाना भी कि जो जन्मा है मरेगा फिर भी मारते नहीं हैं मार नहीं डाल रहे हैं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 तब भी मैं धन्यवाद से मरूंगा क्योंकि मैं सोचूंगा उस जीवन से छुटकारा दिलाए दे रहे हैं जिस जीवन में कोई भूल चूक हो सकती थी भले लोग हैं शुभ लोग जिस जीवन में कोई भटकाव हो सकता था रास्ते से च्युत हो सकता था मार्ग भूल सकता था उस जीवन से छुटकारा दिलाए दे रहे हैं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 फिर उन्होंने राजमहल छोड़ दिए तो और भी पूज्य हो गए जैनों के 24 तीर्थंकर ही राजपुत्र हैं बुद्ध भी राजपुत्र हैं राम भी कृष्ण भी हिंदुओं के अवतार भी भारत में तो जिनको भी हमने परम सत्कार दिया है, वो सब राजाओं के बेटे जीसस की कौन फिक्र करता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 उसने एक बात तो सिद्ध कर दी कि तो उसकी बातों में कुछ बल है ऐसा बल है कि उसने तुम्हें तिल मिला दिया है उसने तुम्हारी जड़ें हिला दी उसने तुम्हारी न्यस्त स्वार्थों की व्यवस्था को झकझोर दिया है उसने तुम्हारे स्थापित मूल्यों को पुनर्विचार के योग्य बना दिया है प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं तुम्हारे शाश्वत मूल्यों पर जिनको तुम सोचते थे कि यह हमारे शाश्वत मूल्य हैं उनको उसने पुनः विचारणी बना दिया है उसने तुम्हारी सदियों पुरानी लकीरों परंपराओं लीकों पर गहन आघात कर दिए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 विश्वविख्यात इंजीनियर की जो फर्म है साइम उसके बहुत बड़े औहदे पर साठ इंजीनियर उनके नीचे काम करते हैं और तीन हजार दूसरे विशेषज्ञ काम करते हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं गैरिक वस्त्रों में जाऊंगा झंझट होने वाली है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 मैं राजी हूं सब दांव पे लगाने को मैं सब छोड़ने को राजी हूं सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए आप जैसा कहें ये सब छोड़ छाड़ के यहां आ जाऊं या ये सब छोड़ छाड़ के वहां आपके काम में लग जाऊं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 इस बीस तीन हजार विशेषज्ञों में और 60 इंजीनियरों में जितनों को भी गैर बना सको बना डाल ये मौका क्यों छोड़ना ये बात उन्हें जची उन्होंने कहा तो फिर मैं जाता हूं फिर पहले वहां टक्कर लूंगा पहले वहां जीत फिर जीत के इस्तीफा दे देना उसमें शान है मेरे साथ होने के लिए हिम्मत तो चाहिए पड़ेगी मगर ये सारी अफवाहें एक अच्छा काम किए दे रही हैं वो लोगों को बांटे दे रही है। हजारों लोग आश्रम देखने आते हैं नियमित रूप से सैकड़ों लोग आश्रम देखने आते हैं, उसमें से कुछ आंदोलित होके लौटते प्रभावित होकर लौटते हैरान होके लौटते किम कर्तव्य विमूल होके लौटते क्योंकि वो आते कुछ और ही आशा में वे शायद कभी ना आए होते अगर ये अखबार मेरे खिलाफ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 निश्चित ही बहुत झूठ कहे जा रहे हैं और इसी देश में कहे जा रहे है ऐसा नहीं करीब करीब सारी दुनिया में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो बुद्ध को गालियां पड़ी थी मगर बिहार तक सीमित रही महावीर को गालियां पड़ी थी वो बिहार तक सीमित रही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 ऋषि मुनियों का प्राचीन समय से ही काल रहा है हालांकि मेरे आश्रम में कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता क्योंकि हम तो मानते ही है कि जब आंख खुली तब ब्रह्म जब ब्रह्म जगे तब ब्रह्म मुहूर्त जब ब्रह्म भी सो ही रहे हैं तो कैसे ब्रह्म मुहूर्त वो महिला एक वृक्ष के पास ले गई उसने वृक्ष से एक फल तोड़ा जो देखने में श्यव जैसा लगता था ये रहा होगा वही फल जो शैतान ने हवा को दिया था और हवा ने आदम को खिलाया था और जिसको खाने की वजह से आदम और हवा को ईश्वर ने स्वर्ग के बगीचे से निकाला था श्यव जैसा वो भी लगता था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 जिनमें नग्न लोग स्नान कर रहे हैं बड़े जल प्रपात हैं फिर भूमिगत स्थानों पर ले गई तुम ख्याल रखना तुम भूमिगत भवन में बैठे हुए हो भूमिगत भवन में, में मेरा प्रवचन चल रहा था जहां पांच हजार सन्यासी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 और भेजे हैं हमने तलाश में लोग जो फल को भी ले आए क्योंकि बात हमें भी जची है को नहीं जची मगर अभी मजबूरी है कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते इस तरह की उलझलूल बातें कितने देर तक चल सकती हैं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 वृद्ध बोला बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर आई आई मैं उसका पिता हूं झूठ कितनी देर चलेगी एक कदम भी ना चली और चारों खाने चित हो गए अब पिताजी से मिलना हो गए जिनका पहले कभी दर्शन ही नहीं हुआ था और एक झूठ निकलती है तो पीछे हजार झूठे निकल आती क्योंकि एक झूठ को संभालने के लिए और झूठों की जरूरत पड़ती है झूठ की एक खूबी कि तुम्हें एक झूठ को अगर संभालना हो तो उसके सहारे के लिए दस झूठे खड़ी करनी पड़ती फिर हर दस झूठ को संभालने के लिए और दस दस झूठे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 मुल्ला नसरुद्दीन को खड़ा किया मजिस्ट्रेट ने पूछा नसरुद्दीन तुम क्या कहते हो नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहता हूं कि इस नंदुलाल के बच्चे ने नेताजी को ही उल्लू का पट्टा कहा है तो मजिस्ट्रेट ने कहा इसने कोई नाम नहीं लिया था तो तुम्हें यह निश्चय कैसे हुआ मुला नसरुद्दीन ने कहा निश्चय की जरूरत ही क्या है वहां उल्लू का पट्टा सिवाय नेताजी की और कोई था ही नहीं ये हराम ज्यादा सरासर झूठ बोल रहा है ये किसको उल्लू का पट्टा जाएगा इनके सिवा वहां कोई था ही नहीं पचास आदमी जरूर थे मगर उल्लू का पट्टा एक भी नहीं था मैं नेताजी को इनके बचपन से जानता हूं इनके बाप को भी जानता हूं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 आप जानते नहीं कि इस रोड पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चलना सख्त मना है आप पर ₹10 किया जाता है। नसरुद्दीन ने सफाई पेश करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और आप देख ही रहे की शाम हो चुकी अंधेरा ढल रहा है यदि मैं तेज रफ्तार से न जाऊ तो फिर मुश्किल है घर पहुंचना क्योंकि मेरी मोटर बाइक का बल्ब खराब इंस्पेक्टर बोला बल्ब खराब है तब तो पचास समझे बल्ब को सुधरवाया क्यों नहीं मुल्ला ने बहाना बनाते हुए कहा दरअसल बात यह है साहब कि अच्छे मैकेनिक ही नहीं मिलते मैं क्या करूं कल एक गैरेज में सुधरवाने डाली थी उसने बल्ब तो सुधारा नहीं सालों ने ब्रेक तक और हॉर्न भी खराब कर दिया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 इंस्पेक्टर ने घुर्रा कहा इसका मतलब है कि तुम नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहे हो जब तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया था क्या उस समय ये सब बात तुम्हें नहीं समझाई गई थी मुल्ला ने बड़े भोलेपन से अपना बचाव करते हुए जवाब दिया बात ये है कि मुझे ये सब कायदे कायम उन्हें मालूम ही नहीं क्यूंकि अभी तक मैंने लाइसेंस कभी लिया नहीं आप कहें तो आज ही चला जाऊंगा कहा मिलता है यह लाइसेंस क्या बहुत महंगा मिलता है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 नकली रुपए थमाकर मोटरसाइकिल खरीद ली अब भुगतो मोटरसाइकिल भी से गई और अपने जेब के पांच हजार रुपए भी अलग से नसरुद्दीन ने झड़कते हुए अपनी बेबी से कहा तुम तो हो अंधविश्वासी ये व्यर्थ की बकवास बंद करो ना कोई दिन शुभ होता ना कोई अशुभ अरे मैंने पिछले मंगलवार को ही ढब्बू जी का कैमरा चुराया था अभी तक क्या हुआ कुछ हुआ कुछ बोलो एक के पीछे एक कतार लग जाएगी एक झूठ उघड़ेगा तो दूसरा झूठ पकड़ में आएगा दूसरा उखड़ेगा तो तीसरा झूठ पकड़ में आएगा झूठों की परत दर परत होती सत्य अकेला होता है झूठ की भीड़ होती चैतन्य कीर्ति चिंता ना करो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 और बेचारे अखबार वाले मुफ्त सेवा में संलग्न है तुम ना कौन पर नाराज हो जब भी अखबार वाले तुम्हें मिल जाएं, जितनी उलझलूर और झूठी बातें तुम उन्हें बता सको बताया करो ऐसी झूठी ऐसी उलझलूर कि उनका भी दिल खुश हो जाए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 सत्य सिर्फ उनके लिए है जो अज्ञात की यात्रा पर साहस पूर्वक निकलने को तैयार है जो राजी है तूफानों में अपनी नाव छोड़ देने को तुम किनारे नहीं छोड़ना चाहते तुम तो किनारे से नाव को बांध के बैठे हो खूब अच्छी मजबूत रस्सियों से कि कहीं छूट न जाए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 तो ना आने दो दुकानदारी थोड़ी कम चलेगी तो मत चलने दो थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी माला पहनने में क्या अड़चन आ जाने वाली है यही कहेंगे ना लोग कि हो गए तुम भी पागल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 परवाने का मजा तो जब क्षमा में कोई जलता है तभी ये तो दीवानों का रास्ता है डॉक्टर मुंशी सिंह यह काम तुम्हारा नहीं अभी चलने तो आवागमन दस पांच जन्म और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 ग्राहक आ गया तो नौकर को इशारा कर देते कुत्ता आ गया तो नौकर को कहते भगाओ, और राम राम भी जम चल रहा है और माला भी फेरी जा रही है और फिर एक दिन कहेंगे कि इतने दिन हो गया माला फेरते कुछ होता नहीं ये कोई माला फेरने के ढंग अकबर एक सांस जंगल में शिकार खेलने गया था लौट रहा था सांझ हो गई नमाज पढ़ने बैठा जब नमाज पढ़ रहा था अपना दस्तरखान बिछाकर, एक युवती भागती हुई निकली अल्हड़ युवती रही होगी थी युवती मुझे मिल जाती तो मेरी संन्यास नहीं होती एक धक्का मार दिया अकबर को वो बेचारे बैठे थे अपना नमाज पढ़ने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 तुम गाड़ी लौट लौट के क्यों देख रहे थे गाड़ी देखनी थी तो नमाज बंद करो और नमाज पढ़नी तो छूटे गाड़ी तो छूट ही जाए एक दफा तो नमाज ऐसी पढ़ लो कि गाड़ी भी छूट जाए तो फिक्र नहीं एक दफा तो पढ़ लो जिंदगी में ऐसी नमाज ये कोई खाक नमाज हुई तुम्हारी कि दस दफा तुमने तो लौट कर देखा पीछे की गाड़ी तो नहीं छूट गई तो ऐसे ही था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 कुछ तो लोग मुझे पहचानने लगे थे उस स्टेशन स्टेशन के इस मास्टर मुसलमान थे। वो वो तो मुझे देखते टहलते कहते कि भाईजान कृपा करके किसी को परेशान ना मैं। किसी को परेशान नहीं कर रहा मेरा तो काम ही यह है कि लोगों की नमाज में सहायता देना वो कहते आप आइए दफ्तर में बैठिए मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकता जब इतने भक्तगण यहां बैठे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 सुख संपत्ति घर आवे हर जगह सफलता बीच बीच में देख रहे होते हो कि छप्पर अभी तक टूटा कि नहीं क्योंकि वह जब देता छप्पर तोड़ के देता छाता वगैरह लगा के करते हो ध्यान के नहीं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 वही बाधा बन जाएगी उसी के कारण तुम्हारे अटकाव हो जाएगा बीच बीच में आंख खोल कर देख लोगे अभी तक सफलता नहीं मिली कब तक मिलेगी बड़ी देर हो ही जा रही इसलिए तुम बहुत धर्म बदल लिए हो बदल लिए हो एक जिंदगी और तुम कहते हो कि कई धर्मों को अपनाया बड़ी जल्दी में रहे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 और आध्यात्मिक लाभ वो तो अलग ही है वो तो समझो ब्याज मूल चीजें तो ये हैं, लोग कहते हैं फिर क्यों छोड़ना जब सभी कुछ मिलने वाला है तो लूट सके तो लूट मैं तो फिर पीछे पछता पड़ेगा तो लोग एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि पकड़ो मगर दो चार दिन में फिर वो देखते हैं कि कुछ नहीं मिला ना कोई बाहर ना कुछ भीतर चले उठाया डेरा कहीं और ये एक गुरु से दूसरे गुरु के पास घूमते रहते और ये गुरु हैं जो इनको बस वही आश्वासन वही धोखे यहां ना कोई आश्वासन है ना कोई प्रलोभन है मैं तुम्हें कोई वादा नहीं करता कि तुम्हें कुछ मिलेगा मिलने की बात ही गलत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 तो बिल्कुल गलत जगह आ गए यहां तो तुम्हारी एक एक बात तोड़ी जाएगी व्यवस्था से तोड़ी जाएगी एक एक ईंट खिसकाई जाएगी मुंसी से जब तक कि तुम्हें बिल्कुल सपाट ना कर दिया जाए जब तक बिल्कुल पूरा मैदान ना हो जाए क्योंकि मैं पहले मकान गिराता हूं फिर ही नया बनाता रिनोवेशन में, में मेरा भरोसा ही नहीं कि उसी पुराने मकान में कर रहे हैं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 कि तुम्हारा पता ठिकाना ना रहेगा जब तुम्हें बिल्कुल सपाट कर दूंगा जब तुम बिल्कुल चारों खाने चित, फिर धीरे धीरे तुम में सांस फूकेंगे <laughs> कि भैया आप <अब> उठो <laughs> कि मुंशी ऑपरेशन खत्म हुआ <laughs> क्या आप वापिस आओ <laughs> <laughs> क्या आप फिर से सांस लो <laughs> <laughs> क्या आपका नया जन्म हुआ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 ये तो मैं भी जानता हूं कि माला पहनने से क्या होगा कोई माला पहनने से सन्यास हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा लेकिन जो इतना भी हिम्मत नहीं रखता जो इतना कायर है कि चार आदमियों में जाहिर न कर सके कि मैं दीवानों की महफिल में सम्मिलित हो गया हूं कि मैं इन पियड़ों की जमात में सम्मिलित हो गया हूं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 कि जंगली जानवर ना चढ़ जाएं, बच्चे ना उखाड़ ले जाएं, मोहल्ले पड़ोस के लोग पौधे ना चुरा लें। सन्यास तो केवल भूमि का है ध्यान उसका फूल है तुम कहते हो क्या केवल ध्यान करने से बात हो जाएगी तुम्हारी मर्जी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 तब कहीं तुम्हें आत्मा का बोध होगा और तुम कपड़े तक बदलने में घबरा रहे हो मैं एक घर में मेहमान होता था उस घर की गृहिणी हमेशा कहती थी कि मैं तो आपकी सन्यासिनी ही हूं लेकिन बस कपड़े बदलने की मत कहिए। मैंने उससे कहा कि देख मुझे भली भांति पता है कि मामला क्या है तू तो मेरी सन्यासिनी है और इतनी सी मेरी आज्ञा मानने को राजी नहीं कि मैं कहता हूं कपड़े बदल तो मैं कुछ और कहूंगा तू माने की मैं कहूंगा कुंजा मकान से कु जा कुए में कू देखी उसने कहा आप कभी ऐसा कह ही नहीं सकते मैंने कहा तू छोड़ कर मैं कुछ भी कह सकता हूं तू अपनी बता और न हो भरोसा तो चल कुए पर नीचे कुए था बगीचे में मैंने कहा चल वो थोड़ी घबराई उसने कहा पति को तो आ जाने देना पति से इसका क्या लेना देना क्यों उनको भी कुद है तू क्या कर सकती मेरी मान के ये बता मुफ्त संन्यास बस कहने की बात औपचारिक और, और मैं कारण जानता हूं कि कपड़े क्यों नहीं बदलना चाहती क्योंकि 300 सौ साड़ियां तू इकट्ठी कर रखी उसके कमरे में मैं सोता था तो मैंने देखा था उसकी अलमारी 300 सो साड़ियां कम से कम ज्यादा ही हो सकती कम तो नहीं अब तुम जरा सोचो किसी बेचारी स्त्री की दशा उसको कहो कि गिर हुई पहनना और सौ साड़ियां उसके पास वो घंटों तो अपनी अलमारी खोल के विचार करती थी रोज की कौन सी पहननी कौन सी नहीं पहननी बस सिर्फ गेरे की पहनना मैंने कहा ये तू बांट दे 300 सौ साड़ियां फिर आसान हो जाएगा संन्यास देना तो क्या आप कहते मैंने बह मुश्किल इकट्ठी की है एक से कीमती साड़ियां सब बांट दू जरा ठहर जाएं जरा मेरे लड़के की शादी हो जाने दे बहू को दे दूंगी क तू बहाने मत खोज लड़के को दे दे जब उसकी बहु आएगी वो समझे वो जाने और तू बहू को क्यों फंसाती तीन सुसाणियों के चक्कर में क्योंकि हो सकता है बहू भी सन्यास लेना चाहे फिर ये तीन सुसाणियों का चक्कर बड़ा मुश्किल हो जाए तुम डर रहे हो सन्यास लेने से कुल कपड़े के कारण कुल माला के कारण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 और जिंदगी में छोटी बातें ना कर सको तो बड़ी ना कर पाओगे लेकिन लोग अक्सर ये बात करते दिखाई पड़ते कि हम बड़ी बातें करने को राजी छोटी बातें ये तो छोटी छोटी बातें बड़ी बातों का मजा ये कि वो भीतरी किसी को दिखाई तो पड़ती नहीं अगर मैं कहूं ध्यान करोगे तुम कहोगे हां ध्यान करेंगे वो किसी को दिखाई तो पड़ता नहीं लेकिन मैं कहूं कपड़े बदलो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 तो एकदम गैर एक वस्त्र पहनता है और घर आता है तो इसने ऐसे फीके गैर एक वस्त्र बनाए हैं कि अगर तुम चश्मा लगा कर देखो तो ही समझ में आते कि क्या कुछ कुछ रंग है कि थोड़े थोड़े रंग मालूम होता है तो मुझे कोई जरूरत नहीं पुलिस वाला लगाने की सारी बस्ती तुम पर निगरानी रखेगी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 मगर उन्होंने पदरों तो खा कर दिए भीड़ इकट्ठी कर दी वो तो दो चार पहचान के लोग आ गए उनका भाई नहीं ये और तरह के सन्यासी इनको जाने दो उनकी पत्नी का सन्यास हुआ ऐसे पांच सात दिन बाद वो फिर हाजिर हो गए उनका आपने अच्छी झंझट खड़ी की हम दोनों ट्रेन में बंबई जा रहे थे हमें ट्रेन में बस डब्बे में लोगों ने घेर लिया और कहा कि बच्चे को कहा भगा के लिए जा रहे है आजकल कई बच्चों को भगाने वाले चल रहे हैं ये हम अपने हमारा बच्चा है हमने कहा हमारा बच्चा उन्होंने कहा तुम सन्यासियों के सर्व नहीं आती तुम्हारा बच्चा अरे सन्यासी को ब्रह्मचारी होना चाहिए और ये औरत किसकी तुम दोनों सन्यासी हो ठीक है मगर तुम साथ रहते हो क्या सन्यासियों को क्या स्त्री पुरुषों को साथ रहना चाहिए और बच्चा किसका है न तुम से मेल खाता है इसका चेहरा न तुम्हारी पत्नी से मेल खाता अब वो दोनों आए कि हम करें भी क्या मेल नहीं खाता तो हम में क्या करें आप इसको भी सन्यास दो अब वो तीनों संन्यासी एक मित्र ने सन्यास लिया वो शराब पीते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 कि महाराज हम आपके पैर छूते हैं जरा ख्याल रखना इधर उधर गड़बड़ हुए कि फौरन पकड़े जाओगे तो मैंने कभी अब तुम समझो तुम्हारा काम समझो मैंने तो झंझट डाल दी तो मुंशी सिंह पहला तो काम है गैरिक वस्त्रो माला पहले तो इस मुसीबत में उतरो फिर ध्यान पीछे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 पुराना सन्यास बहुत आसान था क्योंकि वो भगोड़े को आदर देता था और भगोड़े दुनिया में बहुत है भगोड़ापन सरल बात है और मुफ्त में मिल जाता आदर तुम देखते हो जिन संन्यासियों को तुम आदर देते हो जैन हो हिंदू हो बौद्ध हो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 ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरू को हम नौकरी नहीं रख सकते हम तुम्हें पहचानते तक नहीं चोर चपाटी बढ़ रही दुनिया में हर किसी को घर में रख लें। कल तुम कुछ लेके भाग जाओ फिर और यही आदमी सन्यासी होकर बैठ जाए बबूत रमा ले धुनी जला ले और तुम पैर छूने को तैयार हो तुम सब चढ़ा देने को तैयार हो अजीब लोग अजीब तुम्हारा गणित भगोड़ों को तुमने खूब तरकीब दे दी थी मेरा सन्यास भगोड़ों का सन्यास नहीं भगोड़ापन कायरता का सबूत है मेरा सन्यास कठिन है क्योंकि भगोड़ों को एक फायदा है सरलता है न पत्नी है न बच्चे हैं तो स्वभावता परिस्थितियां नहीं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 क्योंकि फिर तुम्हें कोई चीज दिगा ना सकेगी जो आग में खड़ा हुआ शांत हुआ समझ लो कि उसकी बारूद समाप्त हो गई आग से भाग के जो शांत दिखाई पड़ता है उसकी शांति की, परीक्षा कहां होगी मेरे सन्यासी को प्रतिपल परीक्षा है फिर मैं किसी चीज के विरोध में नहीं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 और काम ही रूपांतरित होकर प्रेम बनता है जिसने काम को दबा दिया उसका जीवन प्रेम शून्य हो जाएगा और जहां न प्रेम है न करुणा है न संगीत है न काव्य है न सौंदर्य है उस संन्यास का क्या करोगे उस कचरा संन्यास का क्या मूल्य है संन्यास तो नृत्य है जीवन का महारास है विष्णु सहस्त्र में भगवान के नामों में एक नाम है ओम महाभोगाय नम कि वह परमात्मा महाभोग रूप